श्रद संशयात्मा विनश्य नय लोकस्खम संशयात्म संशय से भरा हुआ, व्यक्तित्व विनाश को उपलब्ध हो जाता है भगवत प्रेम से रहित संशय से भरा न इस लोक में सुख पाता न उस लोक में विनाश ही उसकी नियति दो बातें ठीक से समझ लेनी इस श्लोक में जरूरी एक तो भगवत प्रेम से श्रेण दूसरा संशय से भरा हुआ दोनों एक ही बात को कहने के दोढंग संशय से भरा हुआ व्यक्ति भगवत प्रेम को उपलब्ध नहीं होता है भगवत प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति संशय आत्मा नहीं होता है लेकिन दोनों को कृष्ण ने अलग अलग कहा क्योंकि दोनों के तल अलग अलग है संशय का तल है मन और भगवत प्रेम का तल है आत्मा लेकिन मन से संशय न जाए तो आत्मा के तल पर भगवत प्रेम का अंकुरण नहीं होता और आत्मा में भगवत प्रेम का अंकुरण हो जाए तो मन संशय रहित होता है दोनों ही गहरे में एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति का तल भिन्न भिन्न है इसलिए यह भी ठीक से समझ लेना जरूरी है कि जब कहते हैं कि संशय आत्मा संशय से भरी हुई आत्मा विनष्ट हो जाती है तो ठीक से समझ लेना आत्मा का तल आत्मा नहीं है तल मन है आत्मा में तो संशय होता ही नहीं लेकिन जिसके मन में संशय है उसे मन ही आत्मा मालूम होती है इसलिए कृष्ण ने संशय आत्मा प्रयोग किया है जिसके मन में संशय है इनडिसीजन है वो मन के पार किसी आत्मा को जानता नहीं वो मन को ही आत्मा जानता है और ऐसा मन को ही आत्मा जानने वाला व्यक्ति विनाश को उपलब्ध होता है संशय क्या है संशय का पहला तो ख्याल कर ले अर्थ डाउट नहीं है संदेह नहीं है। संशय का अर्थ इन डिसीजन है आत्मा, जिसका कोई भी निश्चय नहीं है संकल्पहीन जिसका कोई संकल्प नहीं है निर्णय रहित जिसका कोई निर्णय नहीं है विलेस जिसके पास कोई विल नहीं है संशय चित्र की उस दशा का नाम है जब मन इधर आर यह या वह इस भांति सोचता है एक बहुत अद्भुत विचारक डेनमार्क में हुआ सोरेन की गार्थ उसने किताब लिखी है नाम है इधर आर यह या वह खुद भी इतने ही संशय से भरा था युवती से प्रेम था लेकिन तय न कर पाया वर्षों तक विवाह करूं या ना करूं? इतना समय बीत गया इतना समय बीत गया कि वो युवती थक गई उसने विवाह भी कर लिया तब एक दिन उसके घर खबर करने गया कि मैं अभी तक तय नहीं कर पाया पर पता चला कि अब वो युवती वहां नहीं है उसका विवाह हुआ काफी समय हो गया इस ईश्वर किरकार ने किताब लिखी इधर आर यह, यह वह उसे अनेक बार लोगों ने चौरस्तों पर खड़े देखा दो कदम इस रास्ते पर बढ़ते फिर लौट आते, फिर दो कदम दूसरे रास्ते पे बढ़ते फिर लौट आते। गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते इधर आर्श यह वह उसकी पूरी जिंदगी ऐसी ही इन डिसीजन में टू बी आर नाट टू बी हो या न हो करूं या न करूं जब चित्त ऐसे संशय से बहुत गहन रूप से भर जाता तो विनाश को उपलब्ध होता है क्यों क्योंकि जो यही तय नहीं कर पाता कि करूं या न करूं वो कभी नहीं कुछ कर पाता जो यही तय नहीं कर पाता कि ये हो जाऊं या वो हो जाऊं वो कभी भी कुछ नहीं हो पाता सृजन के लिए निर्णय चाहिए असंशय निर्णय चाहिए विनाश के लिए अनिर्णय काफी है विनाश के लिए निर्णय नहीं करना पड़ता किसी भी व्यक्ति को स्वयं को नष्ट करना हो तो इसके लिए किसी निर्णय की जरूरत नहीं होती सिर्फ बिना निर्णय के बैठे रहे विनाश अपने से घटित हो जाता है किसी को पर्वत शिखर पर चढ़ना हो तो श्रम पड़ता है निर्णय लेना पड़ता है लेकिन पत्थर की भांति पर्वत शिखर से ढुलकना हो घाटियों की तरफ तब तो किसी निर्णय की कोई जरूरत नहीं होती और श्रम की भी कोई जरूरत नहीं होती इस जगत में पतन सहज घट जाता है बिना निर्णय के इस जगत में विनाश स्वयं आ जाता है बिना हमारे सहारे के लेकिन इस जगत में सृजन हमारे संकल्प के बिना नहीं होता है इस जगत में कुछ भी निर्मित हमारी पूरी की पूरी श्रम शक्ति चित्त शरीर सबके समाहित लग जाए बिना इस जगत में कुछ निर्मित नहीं होता है विनाश अपने से हो जाता है बनाना हो बनाना अपने से नहीं होता संशय से भरा हुआ चित्र विनाश को उपलब्ध हो जाता है इसका इसका अर्थ है कि संशय से भरे चित्र को विनाश के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। विनाश आ जाता है संशय से भरा हुआ चित्त देखता रहता घर में लगी हो आग संशय से भरी आत्मा की क्या स्थिति होगी बाहर निकलू या निकलू घर में लगी है आग बाहर निकलू या ना निकलू संशय से भरे चित्त की यह स्थिति होगी आग नहीं रुकेगी आपके संशय के लिए ना आपके निर्णय के लिए आग बढ़ती रहेगी और संशय से भरा चित्त ऐसा होता है कि जितनी बढ़ेगी आग उतना प्रगाढ़ हो जाएगा उसका भीतर का खंडन उतना ही विचार तेज चलने लगेगा निकलू ना निकलू आग नहीं रुकेगी विना स्फलित होगा वो आदमी घर के भीतर मरेगा हम सब जिस जीवन में खड़े हैं पदार्थ के संसार के वो आग लगे घर से कम नहीं बुद्ध को किसी ने पूछा जब वे घर छोड़कर चले गए दूसरे गांव के सम्राट ने आकर कहा सुना है मैंने तुम राजपुत्र होकर घर द्वार छोड़कर चले आए ना समझी की है तुमने अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देता हूं मेरे राज्य के आधे के मालिक हो जाओ बुद्ध ने कहा क्षमा करे जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूं वो मकान और घर नहीं था आग लगी थी वहां उस लगी हुई आग को छोड़कर आया हूं मैं और तुम फिर मुझे आग लगे घर में प्रवेश के लिए निमंत्रण देते हो धन्यवाद तुम्हारे निमंत्रण के लिए लेकिन शोक तुम्हारे अज्ञान के लिए दुखी हूं कि तुम उसे महल कह रहे हो जिसे मैं छोड़ आया महल मैंने नहीं छोड़ा छोड़ा है मैंने आग लगा हुआ संसार लपटे ही थी वहां तुम भी छोड़ो उस सम्राट ने कहा सोचूंगा तुम्हारी बात पर विचार करूंगा बुद्ध ने कहा घर में आग लगी हो तब कोई सोचता है कि निकलू या निकलू नहीं घर में आग लगी हो तो शायद ही ऐसा आदमी मिले जो सोचे लेकिन जीवन में आग लगी हो तो अधिकतम लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं निकलें ना निकलें बदलें ना बदलें करें ना करें संशय से भरा हुआ चित्त समय को गवा देता है इसलिए विनष्ट होता है समय एक अवसर है एक अपॉर्चुनिटी और ऐसा अवसर जो मिल भी नहीं पाता और खो जाता है क्षण आता है हाथ में दो क्षण कभी एक साथ नहीं आते एक क्षण से ज्यादा इस पृथ्वी पर शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य के पास कभी ज्यादा नहीं आता एक ही क्षण आता है हाथ में बारी क्षण जान भी नहीं पाते कि आया और निकल जाता है संशय से भरा हुआ व्यक्ति जीवन के सभी क्षणों को गंवा देता क्योंकि संशय के लिए काफी समय चाहिए और क्षण एक ही होता हाथ में जब तक वो सोचता तब तक क्षण चला जाता जब तक वो सोचता फिर क्षण चला जाता अंततः मृत्यु ही आती है संशय के हाथ में जीवन पर पकड़ नहीं आ पाती जीवन खो जाता है जीवन खो जाता है निर्णय में ही कि करूं ना करूं सुना है मैंने रथ चाइल्ड अमरीका का एक बहुत बड़ा अरबपति हुआ उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है गरीब थे तुम अरबपति हो गए तुम्हारी सफलता का राज क्या है उसने कहा मैंने एक भी अवसर नहीं खोया जब भी अवसर आया मैंने छलांग लगाई और पकड़ा दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारा अवसर को पकड़ने का सीक्रेट और कुंजी क्या है उसने कहा जब अवसर आया तब मैंने ये नहीं सोचा कि करूं या ना करूं मैंने सदा एक नियम बना के रखा कि पछताना हो तो करके पछताना ना करके कभी नहीं पछताना क्योंकि ना करके पछताने का कोई मतलब ही नहीं पछताना हो तो करके पछता लेना ना करके कभी मत पछताना क्योंकि किए को अन किया किया जा सकता दन कैन बी अन डन जो किया उसे अन किया जा सकता लेकिन जो अन किया छूट गया उसे फिर किया नहीं किया जा सकता जो मकान बनाया वो गिराया जा सकता लेकिन जो नहीं बनाया वो समय खो गया जिसमें बनता अब नहीं बनाया रथ चाइल्ड ने कहा मैंने सदा एक नियम रखा करके पछता लूंगा इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि करूं या न करू किया और मैं तुमसे कहता हूं कि करके मैं आज तक नहीं पछताया हूं असल में निशंसय व्यक्ति कभी नहीं पछता था जीवन का अंतिम जोड़ हमारे किए हुए का जोड़ कम हमारे लिए गए निशंशय निर्णय का जोर ज्यादा है जिंदगी के अंत में जो किया वो खो जाता लेकिन जिसने किया जिस मन ने करने और करने और करने और निर्णय लेने की क्षमता और संकल्प का बल और असंस है रहने की योग्यता इकट्ठी होती चली जाती है वही अंतिम हमारे हाथ में संपदा होती हमारे निशंशय किए गए निर्णय की क्षमता ही हमारी आत्मा होती है उस आदमी ने पूछा मैं भी ऐसा करना चाहता हूं लेकिन पता नहीं चलता कि अवसर कब आता है तुम्हें कैसे पता चलता है कि अवसर आता है और अगर कभी अवसर आता ही है तो जब तक पता चलता है तब तक जा चुका होता है तो तुम छलांग कैसे लगाते हो पकड़ने को तो रथ चाय ने कहा कि मैं छलांग लगाता नहीं मैं छलांग लगाता ही रहता हूं जब भी अवसर आए सवार हो जाता हूं ऐसा नहीं कि मैं खड़ा देखता रहता हूं कि अवसर आएगा तो छलांग लगाऊंगा और सवार हो जाऊंगा क्योंकि जब अवसर आएगा जब तक मुझे पता चलेगा तब तक जा चुका होगा इस जगत में सब क्षण है मैं छलांग लगाता ही रहता हूं आंटिन्यू जंपिंग मैं कूदता ही रहता हूं कभी भी अवसर आ जाए अवसर का घोड़ा वो मुझे उचकता हुआ ही पाता है मेरी छलांग लगती ही रहती क्योंकि रथ ने कहा छलांग व्यर्थ चला जाए इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन अवसर का घोड़ा खाली निकल जाए इसमें बहुत हर्च है कृष्ण जब कहते हैं आत्मा विनाश को उपलब्ध हो जाता है तो वो और भी गहरे अवसर की बात कर रहे हैं रथ चाइल्ड तो इस संसार के अवसरों की बात कर रहा है कृष्ण तो परम अवसर की बात कर रहे हैं कि जीवन एक परम अवसर है इस परम अवसर में कोई चाहे तो परम उपलब्धि को पा सकता है, आनंद को को, हर को, हर्षोन्मात उस उपलब्धि को पा सकता कि जहां सब जीवन का कण कण नाच उठता और अमृत से भर जाता है जहां जीवन का सब अंधेरा टूट जाता और जहां जीवन के सब फूल सुबह से धोखे लुटते जहां जीवन की प्रभात होती और आनंद के गीत का जन्म होता है उस परम उपभोग के क्षण को हम चूक रहे हैं प्रतिपल संशय के कारण संशय कठिनाई में डालता है जब भी कोई अवसर आता हम बैठकर सोचते करें ना करें एक युवक आज संध्या संन्यास लेने के लिए बैठा हुआ था मेरे पास एक बार भीतर गया फिर बाहर आया फिर उसने कहा कि मैं दोबारा भीतर आता हूं फिर भी भीतर आया फिर कहा कि मैं और जरा बाहर जाके सोचता हूँ फिर वो कुर्सी पे बैठ के सोचता रहा सोचता रहा मैं दो चार बार आसपास से उसके मैंने पूछा, सोचा, कहा कि जरा सोचता हूँ एक और मची की बात है जब क्रोध आता है तब कभी इतना सोचते हैं जब घृणा आती है कभी तब कभी इतना सोचते हैं जब वासना उठती है मन में तब कभी इतना सोचते हैं नहीं बुरे में तो हम बड़े असंशय चित्त से लागू होते बुरा आ जाए द्वार पर तो हम कहते हैं आओ स्वागत तैयार ही खड़े थे द्वार पर हम सुबह आए तो बहुत सोचते ये भी बहुत मजे की बात है कि आदमी बुरे को करने में संशय नहीं करता शुभ को करने में संशय करता है क्यों क्योंकि बुरे को करना पतन की तरह है पहाड़ से पत्थर की तरह नीचे ढुलकना है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है पत्थर तो महज जमीन की कशिश से खींचा चला आता है लेकिन शुभ पर्वत शिखर की चढ़ाई है गौरी शंकर की चढ़ना पड़ता है कदम कदम भारी पड़ते हैं और जैसे जैसे शिखर पर ऊपर बढ़ती है यात्रा वैसे वैसे भारी पड़ते फिर एक एक बोझ निकाल के फेंकना पड़ता है अगर बहुत सोना चांदी ले आए कंधे पर तो छोड़ना पड़ता है गौरी शंकर के शिखर तक जाने के लिए कंधे पर सोने चांदी के बोझ को नहीं ढोया जा सकता धीरे धीरे शिखर तक पहुंचते पहुंचते सब फेंक देना पड़ता है वस्त्र भी बोझल हो जाते ठीक ऐसी ही शुभ की यात्रा है एक एक चीज छोड़ती जानी पड़ती अशुभ की यात्रा सब पकड़ते चले जाओ बीच में पड़े हुए पत्थरों के साथ भी आलिंगन कर लो वो भी लुढ़कने लगेंगे सब इकट्ठा करते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ कुछ छोड़ना नहीं पड़ता पकड़ते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ और गड्ढे में गिरते चले जाओ जमीन खींचती चली जाती क्रोध के लिए कोई सोचता नहीं अगर कोई आदमी क्रोध के लिए दो क्षण सोच ले तो क्रोध से भी बच जाएगा और दो क्षण अगर सन्यास के लिए भी सोच ले तो सन्यास से भी चूक जाएगा अशुभ के साथ जितना सोचे उतना अच्छा शुभ के साथ जितना निशंस हो उतना अच्छा फिर यह भी ध्यान रख ले कि अशुभ को करके भी कुछ नहीं मिलता अशुभ में सफल होकर भी कुछ नहीं मिलता और शुभ में असफल होकर भी बहुत कुछ मिलता है शुभ के मार्ग पर असफल हुआ भी बहुत सफल है अशुभ के मार्ग पर सफल हुआ भी बिल्कुल असफल है नहीं जीवन के अंत में कुछ हाथ आता नहीं सिकंदर मरा जिस गांव में उसकी अर्थी निकली गांव के लोग चकित हुए उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे लोग पूछने लगे ये हाथ बाहर क्यों हैं? कभी किसी अर्थी के बाहर हाथ नहीं देखे तो पता चला कि सिकंदर ने मरते समय अपने मित्रों को कहा मेरे दोनों हाथ बाहर लटके रहने देना मित्रों ने कहा रिवाज नहीं ऐसा हमने कोई अर्थी के हाथ बाहर लटके नहीं देखे सिकंदर ने कहा ना हो रिवाज बेईमान रहे होंगे वे लोग जिन्होंने हाथ हाथ के भीतर रखे मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना मित्रों ने क्या फायदा होगा मतलब क्या प्रयोजन क्या सिकंदर ने कहा मैं चाहता हूं कि लोग ठीक से देखने मैं खाली हाथ जा रहा हूं वो जिंदगी भर जो मैंने इकट्ठा किया उससे हाथ भरे नहीं सफल बहुत था सिकंदर कम ही लोग इतने सफल होते पर मरते क्षण सिकंदर को यह ख्याल कि मेरे हाथ खाली लोग देखने समझें कि सिकंदर भी असफल गया है रिक्त खाली हाथ असफलता भी शुभ के मार्ग पर बड़ी सफलता है साधु के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी बंधे हाथ जाता है बहुत कुछ लेकर जाता है कम से कम अपने को लेकर जाता है आत्मा को विनष्ट करके नहीं जाता आत्मा को निर्मित करके सृजन करके क्रिएट करके जाता है इस पृथ्वी पर इस जीवन में उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है कि कोई अपने को पूरा जानकर और पाकर जाता है इसलिए कृष्ण कहते हैं संशय विनाश कर देता है अर्जुन और अर्जुन बड़े संशय से भरा हुआ है अर्जुन एकदम ही संशय से भरा हुआ है उसे कुछ सूझ नहीं रहा क्या करे क्या ना करे बड़ा डवाणोल है उसका चित्र अर्जुन शब्द का भी मतलब डवांडोल होता है रिजू कहते हैं सरल को सीधे को अरिजू कहते हैं इर्छे तिरछे को विषम को जो भी डमाडोल है इर्छा तिरछा होता है वो ऐसे चलता है जैसे शराबी चलता है एक पैर इधर पड़ता है एक पैर उधर पढ़ता है कभी बाएं घूम जाता कभी दाएं घूम जाता गति सीधी नहीं होती निशंशय चित्त की गति स्ट्रेट सीधी होती है संशय से भरे चित्त की गति सदा डमाडोल होती है रखता है पैर नहीं रखना चाहता फिर उठा लेता है रखता है फिर नहीं रखना चाहता अर्जुन वैसी ही स्थिति में है फिर कृष्ण साथ में यह भी कहते भगवत प्रेम को उपलब्ध जगत में तीन प्रकार के प्रेम एक वस्तुओं का प्रेम जिससे हम सब परिचित हैं, जिससे हम सब परिचित हैं अधिकतर हम वस्तुओं के प्रेम से ही परिचित हैं दूसरा व्यक्तियों का प्रेम कभी लाख में एकाध आदमी व्यक्ति के प्रेम से परिचित होता है लाख में एक कह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको अपने को बचाने की सुविधा रहे समझे कि दूसरे मैं तो लाख में एक हूं ही नहीं इस तरह बचाना मत एक फ्रेंच चित्रकार सीजा एक गांव में ठहरा उस गांव के होटल के मैनेजर ने कहा यह गांव स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये पूरी पहाड़ी अद्भुत है सीजा ने पूछा इसके अद्भुत होने का राज रहस्य प्रमाण उस मैनेजर ने कहा राज और रहस्य तो तुम रहोगे यहां तो पता चल जाएगा प्रमाण यह है कि इस पूरी पहाड़ी पर एक आदमी से ज्यादा प्रतिदिन नहीं मरता है सीजा ने जल्दी से पूछा कि आज मरने वाला आदमी मर गया या नहीं नहीं तो मैं भागू आदमी अपने को बचाने के लिए बड़ा हाथों अगर मैं कहूं लाख में एक आप कहेंगे बिल्कुल ठीक छोड़ा अपने को आपको भर नहीं छोड़ रहा हूं ख्याल रखना लाख में एक आदमी व्यक्ति के प्रेम को उपलब्ध होता है शेष आदमी वस्तुओं के प्रेम में ही जीते आप कहेंगे हम व्यक्तियों को प्रेम करते हैं लेकिन मैं आपसे कहूंगा वस्तुओं की भांति व्यक्तियों की भांति नहीं आज एक मित्र आए संन्यास लेने पत्नी को साथ लेकर आए पत्नी को समझाया कि नहीं वे घर छोड़कर नहीं जाएंगे पति ही रहेंगे पिता ही रहेंगे संन्यास उनकी आंतरिक घटना है चिंतित मत हो घबराओं मत लेकिन उस पत्नी ने कहा कि नहीं मैं संन्यास नहीं लेने दूंगी मैंने कहा कैसा प्रेम है ये अगर प्रेम गुलामी बन जाए तो प्रेम प्रेम अगर स्वतंत्रता ना दे तो प्रेम प्रेम अगर जंजीरें बन जाए तो प्रेम फिर ये पति व्यक्ति नहीं रहा वस्तु हो गई यूटिलिटेरियन फिर ये व्यक्ति नहीं रहा फिर पत्नी कहती मैं आज्ञा नहीं दूंगी तो नहीं व्यक्ति का सम्मान ना रहा उसकी स्वतंत्रता का सम्मान ना रहा उसका कोई अर्थ ना रहा वो वस्तु हो गई हम व्यक्तियों को प्रेम भी करते हैं तो पजिस करते हैं मालिक हो जाते हैं मालिक व्यक्तियों का कोई नहीं हो सकता सिर्फ वस्तुओं की मालिकियत होती अगर कोई पत्नी पति को पजिस करती है मालिकियत कोई पति कहता है पत्नी को कि मेरी हो तो फर्नीचर में और पत्नी में बहुत भेद नहीं रह जाता उपयोग हो गया लेकिन व्यक्ति का सम्मान ना हुआ उस दूसरे व्यक्ति की निज आत्मा का कोई आदर ना हुआ वस्तुओं को ही हम प्रेम करते इसलिए व्यक्तियों को भी प्रेम करते तो उनको भी वस्तु बना लेते तीसरा दूसरा प्रेम व्यक्तियों का जो प्रेम है वो कभी लाख में एक आदमी को मैंने कहा उपलब्ध होता है व्यक्ति के प्रेम का अर्थ है दूसरे का अपना मूल्य है मेरी उपयोगिता भर मूल्य नहीं है उसका यूटिलिटेरियन मैं उसका उपयोग कर लू इतना ही उसका मूल्य नहीं है उसका अपना निज मूल्य है वो मेरा साधन नहीं है वो स्वयं अपना साध्य साध्यंत ने इमेनुअल कांत ने कहा है नीति के परम सूत्रों में एक सूत्र अनिति के लिए कांट कहता है अनिति का एक ही अर्थ है दूसरे व्यक्ति का साधन की तरह उपयोग करना अनैतिक और दूसरे व्यक्ति को साध्य मानना नैतिक है गहरे से गहरा सूत्र है कि दूसरा व्यक्ति अपना साध्य स्वयं मैं उसे प्रेम करता हूं एक व्यक्ति की भांति एक वस्तु की भांति नहीं इसलिए मैं उसका मालिक कभी भी नहीं हो सकता हूं लेकिन व्यक्ति के प्रेम को ही हम उपलब्ध नहीं होते फिर तीसरा प्रेम है भगवत प्रेम वो अस्तित्व का प्रेम लव टूवर्ड्स दी एग्जिस्टेंस लव टुवर्ड्स द पर्सन एंड लव टुवर्ड्स थिंग्स ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के प्रति प्रेम मकान धन दौलत पद पदवी व्यक्तियों के प्रति प्रेम मनुष्य अस्तित्व के प्रति प्रेम भगवत प्रेम है समग्र अस्तित्व को प्रेम अब इसको थोड़ा ठीक से देख लेना जरूरी है जब हम वस्तुओं को प्रेम करते हैं तो हमें सारे जगत में वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही हम जानते हैं प्रेम जानने की आंख प्रेम के अपने ढंग है जानने के सच तो यह है कि प्रेम ही इंटीमेट नोएंग है आंतरिक आत्मी जानना प्रेम ही है इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तभी हम जानते हैं क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तभी वो व्यक्ति हमारे तरफ खुलता है जब हम प्रेम करते हैं तब हम उसमें प्रवेश करते जब हम प्रेम करते हैं, हैं, हैं। तब वो निर्भय होता है जब हम प्रेम करते हैं तब वो छिपाता नहीं जब हम प्रेम करते हैं तब वो उघरता है खुलता है भीतर बुलाता है आओ अतिथि बनो ठहराता है हृदय के घर में जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है किसी को तभी जान पाता है अगर अस्तित्व को कोई प्रेम करता है तभी जान पाता है परमात्मा को भगवत प्रेम का अर्थ है जो भी है उसके होने के कारण प्रेम कुर्सी को हम प्रेम करते हैं क्योंकि उस पर हम बैठते आराम करते टूट जाएगी टांग उसके कचरे घर में फेंक देंगे उसका कोई व्यक्तित्व नहीं हटा देंगे जो लोग मनुष्यों को भी इसी भांति प्रेम करते हैं उनका भी यही है पति को कोड़ हो जाएगा तो पत्नी डाइवोर्स दे देगी अदालत में तलाक कर देगी टूट गई टांग कुर्सी की हटाओ पत्नी कुरूप हो जाएगी रुग्ण हो जाएगी अस्वस्थ हो जाएगी अंधी हो जाएगी अति तलाक कर देगा हटाओ तब तो वस्तु हो गए लोग जो व्यक्ति सिर्फ वस्तुओं को प्रेम करता है उसके लिए सारा जगत मेटेरियल हो जाता है वस्तु मात्र हो जाता है। व्यक्ति में भी वस्तु दिखाई पड़ती और भगवत चैतन्य तो कहीं दिखाई नहीं पा सकता भगवत चैतन्य को अनुभव करने के लिए पहले वस्तुओं के प्रेम से व्यक्तियों के प्रेम तक उठना पड़ता है फिर व्यक्तियों के प्रेम से अस्तित्व के प्रेम तक उठना पड़ता है जो व्यक्ति व्यक्तियों को प्रेम करता वो मध्य में आ जाता है एक तरफ वस्तुओं का जगत होता दूसरी तरफ भगवान का अस्तित्व होता पूरा अस्तित्व इन दोनों के बीच खड़ा हो जाता उसे दोनों तरफ दिखाई पड़ने लगता है एक तरफ वस्तुओं का संसार है और एक तरफ अस्तित्व का लोक है फिर वो आगे बढ़ सकता है सुना है मैंने रामानुज गांव से गुजरते हैं और एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे भगवान से मिला दे मुझे भगवान से प्रेम करा दे मैं भगवत प्रेम का प्यासा हूं रामानुज ने कहा ठहरो इतनी जल्दी मत करो तुमसे मैं कुछ पूछू तुमने कभी किसी को प्रेम किया उसने कहा कभी नहीं कभी नहीं मुझे तो सिर्फ भगवान का प्रेम रामानुज ने कहा किसी को किया हो से उस आदमी ने कहा विकार की बातों में समय क्यों जाया करवा रहे प्रेम इत्यादि से मैं सदा दूर रहा हूं मैंने कभी किसी को प्रेम किया ही नहीं रामानुज ने कहा फिर तुमसे कहता हूं एक बार एक आध बार सोचो किसी को किया हो किसी पौधे को किया हो किसी आदमी को किया हो किसी स्त्री को किया हो किसी बच्चे को किया हो किसी को भी किया हो स्वभावी ने सोचा कि कि अगर मैं कि मैंने किसी को प्रेम किया है तो रामानुज कहेंगे कि अयोग्य है तू इसलिए उसने कहा मैंने किया ही नहीं साफ कहता हूं प्रेम से मैं सदा दूर रहा मुझे तो भगवत प्रेम की आकांक्षा राम ने कहा कि फिर मैं बड़ी मुश्किल में फिर मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा क्योंकि अगर तूने किसी को थोड़ा भी प्रेम किया होता तो उसी प्रेम की किरण के सहारे मैं तुझे भगवत प्रेम के सूरज तक पहुंचा देता थोड़ा सा भी तूने किसी में झांका होता प्रेम से तो मैं तुझे पूरे अस्तित्व के द्वार में धक्का दे देता लेकिन तू कहता है कि तूने किया ही नहीं ये तो ऐसे हुआ कि मैं किसी आदमी से पूछूं कि तूने कभी रोशनी देखी दिया देखा मिट्टी का दिया जलता हुआ देखा वो कहे नहीं मुझे तो सूरज दिखा दे, मैंने एकाथ किरण छप्पर में से फूट कहा की बातें कर रहे किरण वगैरह से अपना कोई संबंधी नहीं हम तो सूरज के प्रेमी तो राम मनोज ने कहा कि जैसे उस आदमी से मुझे कहना पड़े की क्षमा कर तू किरण भी नहीं खोज पाया सूरज तक तुझे कैसे पहुंचाऊ क्योंकि हर किरण सूरज का रास्ता है व्यक्ति का प्रेम भी भगवत प्रेम की शुरुआत है व्यक्ति का प्रेम एक छोटी सी खिड़की है जरोखा जिसमें से हम किसी एक व्यक्ति में से परमात्मा को देखते हैं, खिड़की अगर रामानुजी ने कहा तू एक में भी झांक सका हो तो फिर मैं तुझे सब में झांकने की कला बता दू लेकिन तू कहता तूने कभी झांका ही नहीं हम वस्तुओं में जीते हैं हम व्यक्तियों में भी झांकते नहीं क्यों क्या बात है वस्तुओं के साथ बड़ी सुविधा है व्यक्तियों के साथ झंझट छोटे से व्यक्ति के साथ घर में एक बच्चा पैदा हो जाए अभी दो साल का बच्चा है लेकिन वो भी एक उपद्रव है। व्यक्ति है वो भी स्वतंत्रता मानता है उससे कहो इस कोने में बैठो तो फिर उस कोने में बिल्कुल नहीं बैठता है उससे कहो बाहर मत जाओ तो बाहर जाता है उससे कहो चीज मत छुओ तो छूकर दिखलाता है कि मेरी भी आत्मा है मैं भी हूं आप ही नहीं है इसलिए आज अमेरिका या फ्रांस में या इंग्लैंड में लोग कहते हैं एक बच्चे की बजाय एक टेलीविजन सेट खरीद लेना बेहतर टेलीविजन सेट जब चाहो बटन चलाओ चले बंद करो बंद हो जाए आन आफ होता है व्यक्ति आन आफ नहीं होता उसको आप नहीं कर सकते आन आफ। एक छोटे से बच्चे को माँ दबा दबा के सुला रही ऑफ करना चाह रही वो आन हो, हो जा रहे तो कि नहीं अभी नहीं सोना छोटा सा बच्चा थी इनकार करता है कि उसके साथ वस्तु जैसा व्यवहार किया जाए उसके भीतर परमात्मा है व्यक्ति से प्रेम करने में डर लगता है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता मांगेगा वस्तुओं से प्रेम करना बड़ा सुविधापूर्ण है स्वतंत्रता नहीं मांगते तिजोरी में बंद किया ताला डाला आराम से सो रहे रुपए तिजोरी में बंद न भागते न निकलते न विद्रोह करते न बगावत करते न कहते कि आज इरादा नहीं चलने का हमारा आज नहीं चलेंगे नहीं जब चाहो तब हाजिर होते जैसा चाहो वैसे हाजिर होते वस्तुएं गुलाम हो जाती इसलिए हम वस्तुओं को चाहते जो आदमी भी दूसरे की स्वतंत्रता नहीं चाहता वो आदमी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पाएगा और जो व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पाएगा वो भगवत प्रेम के झरोके पर ही नहीं पहुंचा तो भगवत प्रेम के आकाश में तो उतरने का उपाय नहीं भगवत प्रेम का अर्थ है सारा जगत एक व्यक्तित्व है भगवत प्रेम का अर्थ है जगत नहीं है भगवान है इसका मतलब समझते हैं अस्तित्व नहीं है भगवान है क्या मतलब हुआ है इसका इसका मतलब हुआ कि हम पूरे अस्तित्व को व्यक्तित्व दे रहे हैं हम पूरे अस्तित्व को कह रहे हैं कि तू भी है हम तो उससे बात भी कर सकते इसलिए भक्त भक्त का अर्थ है जगत को जिसने व्यक्तित्व दिया भक्त का अर्थ है जगत को जिसने भगवान कहा भक्त का अर्थ है ऐसा प्रेम से भरा हुआ हृदय जिसके लिए इस पूरे अस्तित्व को एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है सुबह उठता है तो सूरज को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है सूरज को नमस्कार ना समझ नहीं कर रहे हैं हालांकि बहुत से ना समझ कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने शुरू किया था वो नासमझ नहीं थे सूरज को नमस्कार उस आदमी ने किया था जिसने सारे अस्तित्व को व्यक्तित्व दे दिया था फिर सूरज का भी व्यक्तित्व था तो हमने कहा सूर्य देवता है रथ पर सवार है घोड़ों पर जुता हुआ है दौड़ता आकाश में सुबह होता जागता सांझ होता अस्थ होता ये बातें वैज्ञानिक नहीं है ये बातें धार्मिक है ये बातें पदार्थ ग ये बातें आत्मगत है नदियों को नमस्कार किया व्यक्तित्व दे दिया वृक्षों को नमस्कार किया व्यक्तित्व दे दिया सारे जगत को व्यक्तित्व दे दिया कहा कि तुम में भी व्यक्तित्व है आज भी आप कभी किसी पीपल के पास नमस्कार करके गुजर जाते हैं लेकिन आपने ख्याल नहीं किया होगा कि जो आदमी आदमियों को वस्तु जैसा व्यवहार करता है उसका पीपल को नमस्कार करना एकदम सरासर झूठ है पीपल को तो वही नमस्कार कर सकता है जो जानता है कि पीपल भी व्यक्ति है वो भी परमात्मा का हिस्सा है उसके पत्ते पत्ते में भी उसी की छाप, कंकड़ कंकड में भी उसी की पहचान जगह जगह वही है अनेक अनेक रूपों में चेहरे होंगे भिन्न वो जो भीतर छिपा है भिन्न नहीं आंखें होंगी अनेक लेकिन जो झाकता है उनसे वो एक हाथ होंगे अनंत लेकिन जो स्पर्श करता है उनसे वो वही है। गदर के समय म्यूटिनी के समय 1857 में एक मौन सन्यासी को जो 15 वर्ष से मौन था नग्न सन्यासी रात गुजर रहा था चांदनी रात थी चांद था आकाश में वो नाच रहा था धन्यवाद दे रहा था चांद को उसे पता नहीं था कि उसकी मौत करीब है। नाचते हुए नग्न वो निकला नदी की तरफ बीच में अंग्रेज फौज का पड़ाव था फौजियों ने समझा कि कोई जासूस मालूम पड़ता है तरकीब निकाली इसने कि नग्न होकर गीत गाता हुआ फौजी पड़ाव में से गुजर रहा है उन्होंने पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की और वो नहीं बोला तब शक और भी पक्का हो गया कि वो जासूस है बोलता क्यों नहीं हंसता है मुस्कुराता है नाचता बोलता क्यों नहीं मैंने कहा गीत गाता हुआ वाणी से नहीं ऐसे भी गीत हैं जो प्राणों से गाए जाते ऐसे भी गीत हैं जो सुनने में उठते और सुनने में ही खो जाते वो तो मौम था शब्द से तो चुप था पर गीत गाता हुआ नाचता हुआ अपने समग्र अस्तित्व से पूर्णिमा के चांद को धन्यवाद देता हुआ सिपाहियों ने कहा कि बोलता क्यों नहीं मुस्कुराता है आंखें कहती हैं गाता है नाचता है बोलता है क्यों नहीं बेईमान है जासूस है उन्होंने भाला उसकी छाती में भोंक दिया उस सन्यासी ने संकल्प लिया हुआ था कि एक ही शब्द बोलूंगा आखिर अंतिम मृत्यु के द्वार पर इस जगत से पार होते हुए धन्यवाद का एक शब्द इस पार बोलकर विदा हो जाऊंगा कठिन पड़ा होगा उसको कि क्या शब्द बोले मुश्किल पड़ा होगा एक ही वाक्य बोलना है अंतिम छाती में घुस गया भाला खून के बरसने लगे वो जो नाश्ता था हृदय मरने के करीब पहुंच गया उस सन्यासी ने कहा तत्व मसी श्वेत उपनिषद का महावाक्य उसने कहा श्वेत तू भी वही है देट आर दाउ तू भी वही नहीं समझे होंगे वे अंग्रेज सिपाही लेकिन उसने उस सिपाही से कहा तू भी वही है तत्वमसि उस अंग्रेज सिपाही से जिसने उसकी छाती में भोका भाला उससे उसने कहा तू भी वही है इस खिड़की में से भी वो उसी को देख पाया इस भाला भोगती हुई खिड़की में से भी उसी का दर्शन हुआ भगवत प्रेम को उपलब्ध हुआ होगा तभी ऐसा हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है भगवत प्रेम का अर्थ है सारा जगत व्यक्ति है व्यक्तित्व तो है जगत के पास अपना उससे बात की जा सकती इसलिए भक्त बोल लेता उससे मेरा पागल मालूम पड़ती है दूसरों को क्योंकि वो बातें कर रही है कृष्ण से हमें पागल मालूम पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए तो वस्तुओं के अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं है व्यक्ति भी नहीं है तो परम व्यक्ति तो होगा कैसे लेकिन मीरा बातें कर रही है उससे सूरदास उसका हाथ पकड़ के चल रहे आदान प्रदान हो रहा डायलॉग चर्चा होती प्रश्नोत्तर हो जाते पूछा जाता है प्रति हो जाता व्यक्ति जब जी सूली पर लटके और उन ऊपर आंख उठाकर कहा कि हे प्रभु माफ कर देना इन सबको क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं तब ये आकाश से नहीं कहा होगा आकाश से कोई बोलता है या आकाश मूर्त पक्षियों से नहीं कहा होगा पक्षियों से कोई बोलता है भीड़ खड़ी थी नीचे उसने भी आकाश की तरफ देखा होगा लेकिन आकाश में चलती हुई सफेद बदलियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा होगा नीला आकाश खाली और सुन हंसे होंगे मन में कि पागल है लेकिन जीसस के लिए सारा जगत प्रभु है कह दिया क्षमा कर देना इन्हें क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं भगवत प्रेम हो तो व्यक्ति और परम व्यक्ति के बीच चर्चा हो पाती संवाद हो पाता आदान प्रदान हो पाता और उससे मधुर संवाद उससे मीठा लेन देन उससे प्रेमपूर्ण पत्र व्यवहार और कोई भी नहीं प्रार्थना उसका नाम है भगवत प्रेम में वो घटित होती है तो कृष्ण कहते हैं संशय मुक्त भगवत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति इस लोक में भी आनंद को उपलब्ध होता परलोक में भी संशय से भरा हुआ भगवत प्रेम से रिक्त इस लोक में भी दुख पाता उस लोक में भी दुख हमारा अपना अर्जन है हमारी अपनी अरने है। हमारा अपना अर्जित है दुख दुख पाना हमारी नियति नहीं हमारी भूल है दुख पाने के लिए हमारे अतिरिक्त और कोई उत्तरदायी नहीं और कोई रिस्पांसिबल नहीं है दुखी हैं तो कारण है कि संशय को जगह देते हैं दुखी हैं तो कारण है कि व्यक्ति को खोजा नहीं परम व्यक्ति की तरफ गए नहीं आनंदित जो होता है उसके ऊपर कोई परमात्मा विशेष कृपा नहीं करता है वो केवल उपयोग कर लेता जीवन के अवसर का और प्रभु के प्रसाद से भर जाता है गड्ढे हैं वर्षा होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता और झीलें बन जाती पर्वत के शिखरों पर भी वर्षा होती लेकिन पर्वत के शिखरों पर झील नहीं बनती पानी नीचे बहकर गड्ढों में पहुंच के झील बन जाता पर्वत शिखरों पर भी वर्षा होती है लेकिन वे पहले से ही भरे हुए है उनमें जगह नहीं है कि पानी भर जाए झीलों पे वर्षा होती तो भर जाता है झीलें खाली है इसलिए भर जाता है जो व्यक्ति संशय से भरा है भगवत प्रेम से खाली है। उसके पास संशय का पहाड़ होता ध्यान रखें बीमारियां अकेली नहीं आती बीमारियां सदा समूह में आती बीमारियां भीड़ में आती ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी में एक संशय मिल जाए जब संशय होता है तो अनेक संशय होते हैं। संशय भी भीड़ में आते एक नहीं आता स्वास्थ्य अकेला आता है बीमारियां भीड़ में आती श्रद्धा अकेली आती है संशय बहुवचन में आते हैं संशय से भरा हुआ आदमी पहाड़ बन जाता संशय का उस पर भी प्रभु का प्रसाद बरसता है लेकिन भर नहीं पाता संशय मुक्त झील बन जाता गड्ढा खाली शून्य प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए गर्भ बन जाता स्वीकार कर लेता इसलिए ध्यान रखें निरंतर भक्तों ने अगर भगवान को प्रेमी की तरह माना तो उसका कारण अगर भक्त इस सीमा तक चले गए कि अपने को स्त्रीण भी मान लिया और प्रभु को पति भी मान लिया तो उसका भी कारण कारण है और वो कारण है गड्ढा बनना है ग्राहक बनना है रिसेप्टिव बनना है स्त्री ग्राहक है रिसेप्टिव है गर्व बनती है स्वीकार करती है को अपने भीतर जन्म देती बढ़ाती अगर भक्तों को ऐसा लगा कि वो प्रेमिकाएं बन जाएं प्रभु की तो उसका कारण है इसलिए कि वे गड्ढे बन जाएं प्रभु उनमें भर जाए लेकिन जो अहंकार के शिखर हैं वे खाली रह जाते और जो विनम्रता के गड्ढे हैं वे भर जाते हैं प्रभु का प्रसाद प्रतिपल बरस रहा है उसके प्रसाद की उपलब्धि आनंद है है उसके प्रसाद से वंचित रह जाना संताप है। दुख है। इस अध्याय के अखीर में लिखा गया है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म सन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म सन्यास योग इस अध्याय का नाम दिया गया है अतः ज्ञान कर्म योग और सन्यास पर कुछ कहें ज्ञान कर्म सन्यास ऐसा इस अध्याय का नाम है एक और ज्ञान दूसरी ओर सन्यास, बीच में कर्म ज्ञान कर्म सन्यास योग ज्ञान हो कर्म न खोये और सन्यास फलित हो ज्ञान से कर्म हो तो सन्यास फलित होता है ज्ञानपूर्ण कर्म हो तो अकर्म बन जाता है ज्ञानपूर्ण भोग हो तो त्याग बन जाता है ज्ञानपूर्ण अंधकार भी प्रभात है ये तीन शब्द बड़े सूचक हैं एक और ज्ञान प्रारंभ ज्ञान से स्रोत ज्ञान से वह कर्म में संसार में पहुंचे सन्यास तक परमात्मा में वर्तुल पूरा हो जाए ज्ञान जब कर्म बनता है तभी सन्यास है अगर ज्ञान पलायन बन जाए तो फिर सन्यास नहीं है ज्ञान अगर पलायन बन जाए तो स नहीं ऐसा कहें ज्ञान पलायन सन्यास, योग, तो इससे विपरीत होगा आमतौर सन्यासी यही करता है ज्ञान पलायन कृष्ण उल्टा अर्जुन को कह रहे हैं उल्टा इसलिए सन्यासी से उल्टा वो तो सीधे कह रहे हैं सन्यासी उल्टा है पलायन नहीं एस्केपिज्म नहीं कृष्ण का मूल संदेश इस अध्याय में आप पलायन का नो एस्केपिजम भागो मत बदलो पीज मत फेरो मुकाबला करो अस्तित्व का सामना करो भागो मत लेकिन अज्ञानी भी करते हैं सामना तब वे लिप्त हो जाते हैं और भोगी हो जाते हैं ज्ञानी भी करते हैं सामना लेकिन तब वे लिप्त नहीं होते और सन्यास को उपलब्ध हो जाते ज्ञानपूर्ण हो जाए कर्म वही सन्यास है जो भी करें समत्व बुद्धि से हो प्रभु समर्पित हो सन्यास है। अज्ञान से किया गया अकर्म भी सन्यास नहीं ज्ञान से किया गया कर्म भी सन्यास है अज्ञान में कोई कुछ भी ना करे तो भी पाप लगता है ज्ञान में सब कुछ करे तो भी पाप नहीं अद्भुत है संदेश इस ज्ञान कर्म संन्यास योग की बहुत बहुत पहलुओं से मैंने बात आपसे की है इस आशा में कि जल्दी शीघ्र आए वो क्षण कि उठे ज्ञान की तलवार टूट जाए संशय खुले द्वार प्रभु का उस उपलब्धि का जिसे पाए बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे पाए बिना हाथ अर्थी पर खाली खाली लटके होंगे रिक्त व्यर्थ खोकर प्रभु के सामने खड़े होंगे मुंह दिखाने का भी उपाय न होगा नहीं जा सके संपदा के साथ प्रभु के समक्ष चढ़ा सके नैवेद्य जीवन में जो पाया उसका इस आसान में ये बातें कही मेरे प्रिय आत्मन इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें